विष्ण कर्मा पश्यत य्रता तो पशे इंद्र सेुज्य सखा विष्ण विष्णुके सर्व्यापकश्वर के, सर्व के कर्मों को कार्यों को पश्यत देखो जानो य जिस कारण से ब्रतानी पश्प से व्रतों को अपने सुख प्राप्ति के अनुष्ठानों को पश्प करने में समर्थ होते हो इंद्र युज्यह, इंद्र का जीवात्मा का युज्यह योग्य सखा मित्र वह है दो विशेषण इसमें दिए हैं विष्णु का मतलब होता है व्यापक सर्वत्र जो व्यापक है उसके कर्म को देखना है क्यों उसके कर्म है यह जो संसार है यही क्या है विष्णु के कर्म है फिर कहा यत क्योंकि यही संसार ईश्वर के की रचना है क्योंकि हमारी नहीं है ये रचना ईश्वर की क्यों है क्योंकि हमारी नहीं है कैसे नहीं है हमारी हम बना नहीं सकते नहीं जो हमको आवश्यक है जिस प्रयोजन को हम सिद्ध करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते अपने बल से और वो प्रयोजन हमारा सिद्ध हो रहा है जो चाहते हैं वो होता है और हम कर नहीं सकते उसको तो इसका अभिप्राय हुआ किसी के द्वारा वो हो रहा है ना कि कराया जा रहा है इसलिए हुआ कि हमारा तो नहीं है ये पर हमारे ऊपर जिस किसी का है उपकार उसकी रचना है ये और वो हमारे ऊपर क्यों उपकार करता है हम जीवात्मा हैं हमारा वो क्या है सखा है हमारा मित्र है इस कारण से वो हमारा उपकार करता है तो जितने भी प्रयोजन हम अपने सिद्ध करते हैं जो भी कार्य हमारा पूरा होता है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए अब जानना चाहिए ये मेरे हैं या नहीं हैं मेरे हैं तो क्यों हैं नहीं हैं तो क्यों नहीं है जिस आंख से हम देखते हैं अगर ये आंख नहीं हो तो हमारे बहुत सारे कार्य नहीं होंगे बंद हो जाएंगे ना। इसका अभिप्राय हुआ कि इस आंख से बहुत सारे कार्य हमारे हो रहे हैं किंतु इस आंख को हम बना नहीं सकते काम सारे हमारे जिससे हो रहे हैं वही हमारे हाथ में नहीं है जितने भी उपकरण हैं शरीर में आंख है मान लो सबसे एक अगर ये आंख नहीं होती किसी के पास तो ये संसार चलता या नहीं चलता किसी के पास नहीं होती तब वैसे कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास नहीं कह रहा हूँ वाले का काम आंख वाले के कारण चल जाता है और किसी का नहीं होता ना तब नहीं चलता फिर अंधे को तो आंख वाला आदमी पकड़ के रास्ता बताता है ना कम से कम कुछ करके दे देता है उसको पकड़ा देता है इधर से जाओ फिर वो टटोलता हुआ चला जाता है लेकिन पहले वाले को भी आंख नहीं होती तो क्या करता कह जाता वो बताता नहीं जा सकता था ना और इसके अतिरिक्त भी कितनी चीज़ें वो खाता पीता है सारी चीज़ें होती है उसके पास वो उसकी थोड़ी होती है अपनी और जो आँख वाले की होती है तो ऐसे ही मान लो किसी के पास जब आंख नहीं होती तो वो साधन कहा से आते तो तो कोई कोई भी साधन नहीं हो किसी के पास कोई ना होती तो कुछ भी नहीं बन नहीं सकता था ना तो अब ये देखो कि हमारे एक उपकरण से अगर इसका भाव होता तो हम इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते होने की ऐसे कान नहीं होता तो देखो क्या क्या बोते जब बाहर से जान नहीं आता तो दूसरे को बता भी नहीं सकते थे ना और बता नहीं सकते थे तो कितने काम हो सकते थे कोई काम फिर नहीं होता पेड़ पौधे आदि भी सारे मर जाते ऐसे ही तो मनुष्य व्यवस्था करता है ना सबकी तब तो ये मर जा जीवित रहते हैं इनकी व्यवस्था से नहीं तो जंगल के जंगल भर जाते हैं कहीं के कहीं हो जाते हैं यानी जीवों की व्यवस्था नहीं चल पाती कान के बिना नहीं चल पाती आंख के बिना नहीं चल पाती ऐसे पैर नहीं होता तो कहाँ क्या करते जा करके एक जगह रहते पेड़ की तरह कितना काम होता इससे तो एक एक इंद्रिय को यदि हटा के देखें तो संसार का दिखता है तो इस संसार को चलाने के लिए कितना कितने गुणा है समर्थ दिए हुए हैं। एक के बिना भी, भी नहीं चल सकता और इस ऐसे ऐसे कई सारे हैं इतनी सारी इंद्रियां हैं तो कई गुणा हो गया ना सुविधा के साधन और इनमें से हमारे बस की एक भी नहीं है क्योंकि हमारा जीवन का जो आरंभ हुआ है इनके ऊपर से हुआ है जीवों ने किया है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम क्योंकि जीवों का आरंभ ही इसके बाद होता है इस रचना के बाद होता है इसलिए ये तो कह ही नहीं सकता है कि मेरा है और दूसरा है कि ये सारा का सारा क्या है अनित्य है निर्मित ही है नित्य नित नहीं है ये पूरा ब्रह्मांड अनित्य है कैसे आज का जो व्यक्ति मान लो जन्म लिया है इसमें क्या है पीछे की ओर जाना तो दिखता है आगे नहीं जाना दिखता है नहीं समझे अभी ना जैसे दीवार है तो दीवार की इतनी ऊंची है ये तो इससे ऊपर अब नहीं है ना ये इसके आगे अब नहीं कहेंगे कि दीवार है लेकिन नीचे तो कहेंगे ना, नीचे अभी है तो ऊपर जाना तो नहीं होगा नीचे जाना होगा तो इसे अब ये कहेंगे ना कि नीचे नीचे है यानी कि तो अभी जो सबसे ऊपर की ईंट है उससे नीचे वाली ईंट उसके पहले की है और उसके नीचे वाली उससे पहले की है उससे नीचे वाली उससे पहले की है तो इसमें दीवार को देख के हम समय किधर जाते हैं पीछे की ओर जाते हैं समय में आगे की ओर नहीं जा पाते तो अब क्या होगा कि पहले बनी शुरुआत इसी कब हुई थी पहले हुई थी ना क्योंकि अब ऊपर तो जा नहीं सकते आगे नहीं है ये है ना सिद्ध आगे तो नहीं है ये तो सिद्ध है प्रत्यक्ष लेकिन इसके पीछे था जैसे जो बन रही है दीवार आज बन गई आगे तो बन नहीं रही है तो आगे के समय में है नहीं संबंध इसका लेकिन कल से से अब सिप पहले के साथ समय, के साथ साथ समय संबंध है तो अब हम इतिहास में ही जाएंगे ना केवल भविष्य में तो नहीं जा सकते लेकिन इतिहास में जा सकते हैं यानी समय के एक ओर जाना होता है दूसरी ओर नहीं होता है तो इस कारण से क्या हुआ इसमें भी क्या वह नियम लागू रहेगा कि जिसका कहीं भी एक किनारा मिल गया ना तो वो वस्तु तो सीमित होती है अनंत नहीं होती है क्योंकि घूम करके फिर वापस आ जाएंगे ना वहीं पर इस दीवार से आगे तो जा नहीं सकते तो अब क्या होगा इधर से इधर जाना होगा तो या इधर से चलो तो इधर जाना होगा तो जाते जाते एक दिन कहां पहुंच जाएंगे फिर वहां पहुंच जाएंगे जहां तक ये है और अनंत नहीं हो सकती है ये क्योंकि इधर नहीं जाती है इधर नहीं जाती है ये इतने में जा रही है तो एक दिन वहां नीव में पहुंच जाएंगे और नीव से फिर वापस यहीं आ जाएंगे इससे क्या होगा ये अनंत नहीं सिद्ध होगी दीवार तो ये नियम इस पर भी लगा दो जो चेतन वाले हैं बने हुए ये जो बने हुए पदार्थ हैं इसे आज का मनुष्य जो आज जन्मा है अभी के अंतिम क्षण में इससे आगे तो नहीं है ना अभी सृष्टि का वो अंतिम निर्माण है बच्चा जो भी हुआ है अभी कोई भी प्राणी का ले लीजिए सृष्टि का वो अंतिम निर्माण है इससे आगे क्या बनेगा ऐसा संबंध नहीं बनेगा कुछ निश्चित नहीं है लेकिन इससे पिछले वाले से संबंध निश्चित है वो अपने मां बाप से बनाए ना और ऐसे और पीछे जाएंगे तो वो अपने से है तो पीछे पीछे तो जा सकते हैं आगे नहीं जा सकते तो उसमें भी ये नियम अब हुआ कि पीछे पीछे कहीं न कहीं तक जा रहे हैं ना तो इसका मतलब हुआ कि इसका आरंभ हुआ था क्योंकि अंत तो आज मिल ही रहा है और आज से आगे अब है ही नहीं तो पीछे पीछे तो है तो कभी न कभी इसका आरंभ हुआ था आज वाला जो जी जन्मा इसके बाप कल था और कल वो भी नहीं था बच्चा था ना वो भी उसका भी बाप था तो पचास साल पहले दोनों नहीं थे ऊपर वाले लेकिन पचास साल वाले तीसरे वाला था ना तो ऐसे करते करते क्या होता है एक इतिहास बनता है फिर यानी पीछे एक समय निकल रहा है ऐसे करते करते और पीछे पीछे जाते जाते एक दिन ऐसा आ जाएगा समय कि ये पहला वाला था जैसे हाँ जैसे ईट की एक पहली नींव थी ऐसे ही आज जो जन्मने वाले हैं ना इसका एक पिछला हो गया पिछला हो गया ऐसे ऐसे इसका भी एक व्यक्तिक्रम बनता जा रहा है ना वो क्रम जाते जाते एक दिन में अंत में पहुंच जाएगा क्रम और अंत में इसलिए पहुंचेगा कि उसका और आज वाले का संबंध नहीं है अगर दोनों का जोड़ होता ना तब तो नित्य हो जाता ये। इससे अगला है इससे अगला है इससे अगला है हाँ वो क्या होता ना जैसे वृत्त होता है ना वृत्त में तो कहीं से चलो समाप्त नहीं होता है तो जहां से चलते हैं वो आगे भी देखता है ना इसलिए आगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे वो खत्म नहीं होगा कभी लेकिन जो सीधी दीवार है वो तो खत्म हो जाती है ना तो ये जो क्रम मिल रहा है ये सीधी दीवार है आज जो अंतिम मिल रहा है इसके आगे नहीं है अब तो पिछले के साथ समझो वापस संबंध नहीं आया है ना आज का जो पेड़ पौधा या जन्म है जात इसका पिछले से संबंध नहीं जुड़ रहा है आदिकाल से नहीं हा आदि वाले से नहीं जुड़ रहा है जैसे आज का पेड़ जो खड़ा है अंतिम है अभी तो ये वाला पेड़ अपने पिछले पेड़ का बीज है वो वाला पेड़ अपने पिछले पेड़ का बीज है तो ऐसे ऊपर वाले को समाप्त करते जाइए एक एक को तो अंतिम में एक ही बचेगा ना वहां पर जाकर के और अंतिम बचे आरंभ बचेगा क्योंकि वहां से शुरू हुआ था ये इसलिए वो पहला है और आज से आगे नहीं है तो पहले से समझो संबंध नहीं है अब ऐसा संबंध नहीं है कि इससे ये इसे ये होता है यहीं तक हुआ था हुआ है आगे नहीं है ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिए अब क्या हुआ कि ये एक क्रमक उत्पत्ति है और इसमें क्या है समय मिल रहा है काल विशेष है बस अनंतता नहीं है काल की तो इससे अब क्या सिद्ध हो गया कि ये अनित्य है अर्थात इसका आरंभ हुआ था सभी पेड़ पौधे जितने हैं जैसे इनका मिल रहा है आरंभ। यही नियम आपको फिर और पीछे मिलेगा पृथ्वी आदि में एक दिन ऐसा था आज जितने पेड़ दिख रहे हैं ना जीव जंतु सौ साल पहले या दो सौ साल पहले इनमें से कोई नहीं था हाँ, ये दूसरे वाले थे और उससे भी 200 साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो वो दो इनसे जो पीछे अभी थे वो भी नहीं थे उससे भी और 500 साल पीछे चले जाओ तो उनमें से कोई नहीं था ऐसे हजार साल पीछे जाओ तो उनमें से कोई नहीं था और जाते जाते मतलब कुछ समय ऐसा निकलेगा जहां पर आ, अंत में कोई नहीं था ये नहीं। तो पेड़ पौधे भी नहीं थे जीव जगत भी नहीं था लेकिन हुए तो इसी से है ना पृथ्वी से तो उस समय पृथ्वी की स्थिति और इस समय पृथ्वी के अंतर है ना यानी ये सारे के सारे उस समय पृथ्वी में समाये हुए थे तो ये पृथ्वी के ही अंश हैं ना उसी से निकले हुए हैं तो अभी पृथ्वी की जो स्थिति है कुछ करोड़ साल या कुछ साल पहले ऐसा नहीं था ये सारे उसके अंदर लीन थे हा जैसे भी थे पृथ्वी के रूप में होंगे ना उस समय तो अब देखो उस समय कैसी दिखती होगी पृथ्वी ऐसी हरी भरी तो नहीं दिखती होगी ना सपाट होगी सारी पेड़ पौधे जीव जंतु की कल्पना हटा दो सारी साफ कर दो क्योंकि एक समय नहीं थे क्योंकि इनका आरंभ मिल गया ना तो आरंभ मिल गया है तो शुरू हुआ था तो उससे पहले ये नहीं थे तो जब ये नहीं थे तो सपाट पृथ्वी थी केवल केवल पृथ्वी थी तो अब क्या हुआ है कि चूंकि उससे उत्पन्न हुए ये सपाट से ही तो पृथ्वी के अंदर विकार आया तभी तो ना तो इससे हुआ कि पृथ्वी विकार वाली है और अब जो अवस्था उत्पन्न होने से पेड़ उत्पन्न होने वाला था उससे पहले उसकी और कुछ साल पहले जाएंगे तो वैसी नहीं थी उसमें अंतर होके आया ना ये तो इससे क्या होता है कि उसमें भी इतिहास सिद्ध होता है फिर उसमें भी एक क्रम बन रहा है तो ऐसे करते करते फिर इसका भी मिलेगा कि कहीं जा करके जो अवस्था उस समय थी उत्पन्न करने की वो नहीं पहले नहीं थी वो इसका भी एक आरंभ हुआ है तो अब यह होगा कि आरंभ हुआ है तो कभी न कभी यह बनी है फिर वर्तमान का संसार जैसे बना पृथ्वी के आश्रय से ये पृथ्वी भी बनी तो अब ये होगा कि जब ये पृथ्वी बनी है तो इसके भी तो कण हैं ना सारे वो भी कहीं से आए हैं इकट्ठा हुए है। तो जैसे ये पृथ्वी बनी हुई है ऐसे ही दूसरे भी जो लोक लोकांतर हैं वो भी ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि इसी तरह वो भी है एक तो हमारा दो तरह का होता है ना लोक एक प्रकाश वाला बिना प्रकाश वाला होता है तो प्रकाश वाला लोक भी बना हुआ होता है कैसे क्यों उसके अवयव निरंतर निकलते हैं जैसे दीपक है दीपक जल रहा है तो उससे प्रकाश प्रत्येक क्षण निकल रहा है ना, तो प्रत्येक क्षण दीपक से प्रकाश निकलने का परिणाम क्या होता है वो घट जाता है ना धीरे धीरे उसकी बत्ती भी जल जाती है और प्रकाश भी बंद होता है अंत में जाकर के तो ऐसे ही सूर्य की जैसे किरणें हैं या जो भी प्रकाश वाले हैं लगातार किरणें निकल रही वो उसका अंश है और वो अंश उससे निकल रहे हैं तो फिर क्या होगा उसका दीपक की तरह एक दिन बंद हो जाएगा ना वो तो जब बंद हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि लग, अभी क्रम से उससे निकलना यदि हो रहा है तो निकलने के आरम्भ होने से पहले कोई स्थिति थी उसकी कुछ काल के बाद वो नहीं रहेगी ना बदल गई है इससे हुआ कि उसमें भी आरम्भ हुआ था क्योंकि एक दिन यही स्थिति चलती रही उससे निकलने की वो तो समाप्त हो जाएगा तो समाप्त चालू होने होने के बाद ही तो होगा ना समाप्ति वाली तो जिस समय चालू किया गया था आज वाली स्थिति में नहीं था वो तो इससे ये हुआ कि उसमें भी परिवर्तन हुआ है जैसे को हम हैं, तो पहले वो धीमे धीमे और फिर वो तेज जलता है और बाद में भी ऐसे ही होता है पहले वो धीमे धीमे फिर वो बुझ जाता है तो ये सूर्य जब बना होगा तो क्या धीरे धीरे इसने अपनी जो इसमें गर्मी है वो बढ़ी होगी? उसमें तो आ, कोई भी नियम हो सकता है कि कम से अधिक हुआ होगा अधिक से कम हुआ होगा लेकिन वो नहीं लेना है लेना है कि किसी चीज का अवयव यदि उसके निकलता हो और वापस नहीं जाता है उसमें तो।, तो वो खाली हो जाएगा तो ऐसे ही सूरज के जो अवयव है किरण के रूप में निकल रहे हैं ये वापस नहीं जा रहे हैं उसमें वापस इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इसका अग्नि का धर्म ये दिखता है कि कुछ क्षण में ही नष्ट हो जाती है टिकती नहीं है जैसे लपट निकलती है ना वो लकड़ी से तो कुछ दूर आने के बाद ही बंद हो जाती है ना अगर ये नित्य रहती तो जैसे पानी नल खोल दिया तो वो पानी तो मरता नहीं है तो आगे बढ़ता चला जाता है ना वो लेकिन ये किरणें बढ़ती है लपट नहीं बढ़ती है कितना ही करो लपट को कुछ दूर चढ़ेगी उसके बाद नहीं रहती है जो बना हुआ रूप है वो नष्ट हो जाता है यानी अग्नि रूप जो है वो नष्ट होता है तो नष्ट होने का मतलब उसके अवयव हैं। हाँ ये अलग अभी जो अग्नि जिस रूप में है ना उत्पन्न होती है ये तो नष्ट ही हो जाती है ना इसका ये रूप समाप्त हो जाता है अब ये अलग है कि जिससे बनती है उसका भी होगा अपना अलग काल होगा उतने काल में वो भी समाप्त हो जाएगा तो इससे इतने नियम निकल जाएगा कि ये भी अनित्य है आरंभ इसका भी हुआ है क्योंकि समाप्ति हो रही है तो आरंभ इसका भी हुआ था तो जैसे पृथ्वी का समाप्ति आरंभ है ऐसे सूर्य आदि माने दोनों तरह के जो लोक होते हैं प्रकाश वाले और बिना प्रकाश वाले दोनों का विनाश होता है तो ये ऐसे सारे के सारे हैं ये भी जो बनती चीज अपने पिछले आधारों से बनती है क्योंकि अगला तो है नहीं उसका सूरज का सूरज अभी नहीं है संबंध ऐसा नहीं कह सकते ना इससे अगला सूरज बन जाएगा जैसे आज जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उससे नहीं कह सकते कि इसका ये बेटा होगा इसका ये बाप है ये तो कह सकते हैं लेकिन इसका ये बेटा है नहीं कह सकते ना इसका मतलब अगला संबंध नहीं है लेकिन पिछला है ऐसे इनका भी है पृथ्वी आदि का अगली पृथ्वी के साथ कोई संबंध नहीं है लेकिन पीछे किसी से रहा है कहीं से आया इसमें इसलिए इसमें भी वही क्रम मिलेगा फिर ब्रह्मांड में भी पेड़ की तरह ये पढ़े हैं धीरे धीरे और पीछे पीछे नहीं थे आज जो है कल को ये नहीं थे तो अब इनका भी कहीं न कहीं आरंभ हुआ एक ऐसा समय रहा होगा जो कि ये इतने सारे नहीं होंगे ये ये जो अभी वाले हैं ये नहीं होंगे कम से कम दूसरा हो सकता है कि अगर शुरू से एक ही रह गए तो भी नष्ट तो ही जाएंगे अगर एक के बाद बीज की तरह एक बीज से दूसरा बीज भी बना तो भी है कि अपने अपने पिछले से बना अगला नहीं है उसका अभी निश्चित नहीं आया पकड़ में जैसे ये पेड़ से पेड़, बनता है। हाँ। में पेड़ था उसके हाँ। बाद पेड़ के बाद के दूसरा बनेगा बाद पेड़ और के बाद लेकिन अगला पेड़ अभी नहीं है अगला नहीं। इसलिए ये अंतिम है हाँ। तो अंतिम का पिछला तो है ना तो एक तो ये प्रक्रिया हो सकती है कि पेड़ से पेड़ वाली है ऐसा ही मान लो पृथ्वी से पृथ्वी ऐसा भी यदि माने तो भी ये अंतिम पृथ्वी है तो पिछला ही होगा ना तो, तो एक प्रक्रिया तो ये होगी दूसरा होगा कि नहीं एक ही पृथ्वी बनी पहले से एक ही सूर्य बना सूर्य से सूर्य नहीं बना एक ही बना तो उसमें दिख रहा है कि एक जो है वो भी तो नष्ट होता है न हो रहा है इसका मतलब वो नष्ट जब हो रहा है तो शुरू हुआ होगा क्योंकि विनाश की स्थिति और आरंभ की स्थिति एक जैसी नहीं होती है बिना बनाए किसी को कैसे बिगाड़ सकते हैं वो चीज़ बिगड़ ही नहीं सकती ना जब तक बनेगी नहीं तो बना था तो अगर ये क्रम मान लो कि एक से एक उत्पन्न होता है तो भी होगा कि पिछले से होता है इसलिए आरंभ हुआ है और यदि मानो कि एक ही था एक से दूसरा नहीं होता है चेतनों में तो जैसे होता है जड़ों में नहीं होता है दीवार से दीवार नहीं होती इससे दूसरा माइक नहीं बनता है तो कम से कम इसी का तो नाश होगा ना फिर भी हाँ कटरा है ये तो ऐसे क्या होगा कि आरंभ हो जाएगा आरंभ हुआ है तो ये पूरे ब्रह्मांड पर नियम लागू हो जाएगा पेड़ की तरह शुरू हुआ किसी दिन और एक समय ऐसा था कि नहीं था कुछ ऐसा बना हुआ मूल तो अंतिम तो रहेंगे लेकिन जो जुड़ा हुआ है जहां से संयोग वो संयोग एक दिन नहीं था इससे अब होता है कि सारा ब्रह्मांड क्या था अनिर्मित था अनित्य है ये तो जब ये अनित्य है तो इसके जो मूल परमाणु हैं, क्योंकि संयोग होने के लिए कम से कम जो स... अभी विद्यमान चाहिए ना अविध्यमान में संयोग नहीं होता है संयोग करने के लिए दो चीज तो चाहिए ना पहले इसलिए जब संसार बनाना आरंभ हुआ तो उससे पहले कुछ तो रहेगा ना जिसको जोड़ना शुरू करेंगे तो वो तो नित्य होते हैं वो तो रहेंगे लेकिन इसमें क्या है कि एक ढेर में रहने की है स्वभाव जैसे पानी को आप टंकी पे चला देते हैं गिर तो जाता है ना अपने आप वो चढ़ता नहीं है तो एक तरफ जाने का स्वभाव है इसका नष्ट होने का तो स्वभाव दिखता है बनने का नहीं दिखता है ऐसी तो सारा ब्रह्मांड टूट करके एक जगह ढेर होगा आगे जाने में नहीं है स्वभाव इसका पेड़ से पेड़ बनने का नहीं है नष्ट होने का तो है अपने आप होता है तो ऐसे सारा ब्रह्मांड एक दिन नष्ट होकर के ढेर हो जाएगा आगे नहीं चलेगा क्योंकि वो स्वभाव नहीं है कोई किसी में तो वहां फिर आती है कि फिर आगे चला कैसे चलने का तो है ही नहीं और बिना चले बन नहीं सकता तो तो तो अब अब कैसे ये बना तो अब हो। कैसे हाँ, तो वहां होगा कि इसको बनाया गया फिर तो पूरे संसार की अब क्या हो जाएगी परमाणु रूप में कल्पना होगी पहले करनी होगी उसका आकार भार देखो क्या हो सकता है कैसा था कितना छोटा था कितने सारे थे एक तो वो मात्रा देखो कितने परमाणु होंगे और कितने छोटे छोटे थे इसके बाद आप देखो कि पूरा संसार जो बना है इसमें कितनी चीजें है आपको ईंट से कोई भवन बनाना है तो पूरे भवन का नक्शा होगा कि नहीं आपके पास उसके बिना तो नहीं बना सकते ना तो संसार जो बनता है इतना तो बनाने वाले को तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा बनेगा कल को तो एक और तो ये परमाणु रूप में ढेर है इतने सूक्ष्म है कि हमारे कल्पना के ही नहीं है लेकिन फिर भी उनकी गिनती तो होगी सारे होंगे इतने जाति के ये ये बनने के हैं तो वो वाला भी सारा जान चाहिए उसको निर्माता को और कितना रूप देगा इसको आगे चल के संतुलन तभी तो बनेगा ना वो पहले जान रहेगा तभी तो संतुलन बनाएगा तो जितना भी संसार में एक एक पत्ते तक का सारा जान उसको उसी समय था हाँ बढ़ा तो सकेगा ना नहीं तो नहीं तो टकरा जाए आप कुछ बनाते बनाते रुक जाते हैं ना लेकिन वो रुका तो नहीं है सारा बना है एक तरफ जाता है दुखे दुखे दुखे। गिर जाती है इसकी दीवार नहीं चलती लेकिन इसकी चल रही है ना तो इसका मतलब संतुलन बनाने की पहले बुद्धि थी उसमें तो कितना ज्ञान होना चाहिए अब देखो इतना सारा का सारा ज्ञान उसके अंदर था और नहीं जानो तो बनेगा नहीं ये और हम अपने साथ जोड़ के देखें इतना ज्ञान कहां से लाएंगे कब होगा कभी नहीं हो सकता है तो हमारी अपेक्षा उसमें इतना सारा ज्ञान है और ये सारा संसार उस ज्ञान के संभव होने पर ही बन सकता है इसलिए क्या है ये कर्म उसके ही है ईश्वर के ही है और फिर जितने में बना है वो कल जैसी आई थी बात वहां तक पता होना चाहिए उसको नहीं पता होता तो फैला ही नहीं सकता था इसलिए ये व्यापक भी है व्यापक होने के साथ इतना ज्ञान भी रखता है ढेर में होते है होते हैं हैं? या बिखरे में रहेंगे बिखर नहीं सकते इनके अंदर क्या होता है ना आकर्ष परस्पर एक साथ रहने का भी स्वभाव है एक जाति वाले एक साथ रहते हैं। हाँ एक जाति वाले एक जाति हाँ वो उस तरह के रहेंगे लेकिन कोई भी पदार्थ अकेले भाग के नहीं जाता है जहां है ना उसके साथी वहीं रहते हैं वो सदा नहीं जाती कोई भी चीज यहाँ देखो ना एक दूसरे के आकर्षण में फंसी हुई है इसलिए छोड़ के नहीं जाएंगे ये उनको लाना पड़ता है वहां से हटाना पड़ेगा या वो उसमें भी एक हो सकता है कि मान लो पदार्थों में पूरे में अगर आकर्षण हो एक साथ ऐसे जुड़ने का तो इससे भी क्या होगा कोई चीज जो बना दी ना एक बार टूटेगी नहीं वैसी की वैसी रह जाएगी ना इसलिए ऐसा भी आकर्षण नहीं कि पूरे में एक समान है जैसे चुम्बक होता है गोल वाला एक ऐसा तो उसको कहीं से सटाओ जुड़ जाता है ना तो उसमें पूरे में एक समान आकर्षण है अगर ऐसा आकर्षण इनमें मान लेंगे तो टूटेगी नहीं कोई चीज क्योंकि तो वो हटेगा ही नहीं ना उससे पर ये टूटती है इसका मतलब है कि परमाणु में ऐसा आकर्षण नहीं है इसका कोई ध्रुव है इस तरह का उस ध्रुव को मिलाने पर ये जुड़े रहते हैं फिर और वो उसका भी केंद्रीकरण ये हो गया तो टूट जाएगा तो इसमें आकर्षण भी है विकर्षण भी है ध्रुवों के कारण होता है ध्रुवी तो वही ध्रुवीकरण वो करता है किसी भी वस्तु को निर्माण करने के लिए उस रूप में क्रम बनाता है वो ईश्वर तो इसी वो वस्तु होती है और फिर उसके ध्रुवों में धीरे धीरे अंतराल करने से वो टूटता भी है असंतुलन होते होते फिर वस्तु टूट जाती इसी कारण से तो एक दिन क्या होगा एक साथ पास्ट में तो रहेंगे ये हर दूर नहीं जा पाएंगे एकदम से एक जगह रहेंगे लेकिन वो किसी क्रम में नहीं रहेंगे अच्छा जैसे ये ये ये जगत जगत बनाया है, अब ये जगत ये है, तो है, नहीं है। अब पृथ्वी तो लेकिन ऊपर नहीं ऐसे ही जब ये कहीं परमाणु होंगे एक जगह होंगे तो सीमा में होंगे कि? कहीं भी मना लो जितना में अभी ब्रह्मांड है पूरे को तोड़ के उसका एक केंद्र ले लो वहां पर ढेर हो जाएगा वो नहीं उसमें फिक्स नहीं होना है क्योंकि जो दूसरा आकाश है ना खाली जिसको कहते हैं उसमें कहीं कुछ नहीं है वह अंतर नहीं पड़ेगा ना वो तो कहीं भी रह सकता है फिर नहीं परमाणु नहीं है तो उसके किसी भाग में रहेगा ना तो भाग में रहने पर भी ये नहीं कह पाएंगे कि इस कोने में है अभी क्योंकि कोना बनता इसी से है उससे कोना नहीं बनता है, तो ये नहीं कह पाएंगे कि बीच में है या किनारे है कहां पर है, ये नहीं होगा ना कुछ भी है यहाँ है, के यहां है। अब जितना ही परमाणु इसके परमाणु मानते हैं हाँ, हाँ। है, सो फुट दूरी में है और ये जो जगत बनाया है ये जितने में परमाणु है उस उतने में ये जगत होगा तो आपने बताया था कि उसको ईंट लाने के लिए बाहर से चाहिए हाँ। जगह तो मान के चलते हैं जी ये परमाणु कुछ जगह छोड़ छोड़ के जैसे ईंट पड़ी रहती नहीं तो उस समय वो धकेल देगा ना एक समय जो ढेर है जब रचना करने लगेगा ना तो कुछ को एक तरफ करेगा पहले अच्छा कुछ वहाँ से लेके फिर दूसरी जगह बनाएगा वहीं उलट पुलट करने में तो बहुत समय लग जाएगा ना क्योंकि तो एक भी क्षण लगा तो एक एक के लिए दस हजार क्षण लग जाएंगे उसको इसलिए वहां से उठाकर के दूसरी जगह तैयार करेगा जैसे जहां ईट रखी है ना आपकी उसी में दीवार नहीं बना सकते ना दूसरी जगह बनाना सरल होता है उसी में तो उलट पुलट करते रह जाएंगे और बनेगी भी नहीं ठीक से तो ऐसे वहां नहीं बनाएगा वो जहाँ ढेर है ढेर से थोड़ा हट के बनाएगा लेकिन वो दूर इधर चला गया ये नहीं बनेगा उसमें गया हाँ वो नहीं बनेगा क्योंकि वो तो इसके आधार पर होता है ना के हाँ उसके आधार पर ये बनता है ऐसे खाली में कुछ नहीं है ईश्वर का कौन सा ये भाग है कौन सा वो भाग है वैसा ही नहीं इसलिए वहां कोई अंतर नहीं आएगा वो बराबर देखेगा ना है कुछ नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं उससे ये सारा निर्धारण तो यहाँ होता है ना इसके आधार पर जो आकाश कह रहे न कि ये आकाश है वो भी वस्तुता तो तो तो तो देश जो बनता है वो इसका ही स्वरूप है परमाणु का होता है इसके देश को हम देश जानते हैं उस देश को नहीं जान सकते उसमें तो है ही ये उसका कोना होना कुछ भी नहीं है उसका तो तो ऐसे कहां है किधर इस कोने में बनाया एक बार उस तरफ बनाया ऐसा कुछ कल्पना की नहीं है वो अंतर ही नहीं पड़ेगा कहीं भी बनाओ उसको अपने को ये देखना है यहां ये सारा अनित्य है दृष्टि ये बनानी है जैसे ये पेड़ एक दिन नहीं था ऐसे पूरा ही ब्रह्मांड नहीं था जब ये होगा तब आप ईश्वर को जोड़ सकते हैं अगर ये बना बनाए मान ले तो ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सारा काम चल ही रहा है फिर ईश्वर को लाने की अपेक्षा नहीं होती है लेकिन ये स्वभाव जो संसार का है और ये समझ में आ जाए तो ईश्वर से संबंध जुड़ेगा फिर नहीं हटा सकते से तो एक समय भी नहीं, रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा इसमें जो विकार दिखते हैं ना जहां भी टूटने की चीज होती है तो उसमें देखेंगे कि एक बार अगर टूटती है तो कम से कम दो टुकड़े बनते हैं यानी तो दो बनते हैं ना एक कट में दो बनते हैं तो दो तो रह ही जाते हैं ना जो बना हुआ था वो तो नहीं रहा लेकिन उसके टुकड़े बच जाते हैं ना तो विभाग उन्हीं का होगा जो जुड़े हुए थे जो जुड़े नहीं है उसका विभाग नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज के नष्ट होने पर कुछ भी नहीं बचता यह नियम नहीं है जब नियम नहीं है तो सर्व अंत में जाके कुछ नहीं रहेगा ये कैसे बनेगा यानी जो जो जुड़े हुए हैं ना वो, वो अलग होते जाएंगे और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि जो जुड़े ही नहीं है वो अलग ही नहीं होंगे वो तो ज्यो के त्यों रह जाएंगे ऐसे जो जीवात्मा है वो किसी के जुड़ करके नहीं बना है शरीर जैसे जुड़ के बना है ना परमाणुओं से ऐसे जीवात्मा किसी परमाणु से जुड़कर नहीं बना है तो जब जुड़कर नहीं बना है तो टूटेगा कैसे वो जब टूटेगा नहीं तो तो रह जाएगा ना ज्योका त्यों इसलिए उसका नाश नहीं होगा ऐसे ही संसार का तो हो जाएगा लेकिन ये संस्कार संसार जिस प्रकृति से बना हुआ है इसका जो परमाणु हुआ है वो भी नहीं बना है वो भी रह जाएगा और वो भी नहीं टूटता है और ऐसे इन दोनों को जोड़ने वाला जो ईश्वर है वो भी बना हुआ नहीं है वो भी ज्योका है, है ये तीनों रह जाते हैं अंत में ये नष्ट नहीं होते अगर मूल प्रकृति को या मान लेते हैं तो वो नष्ट हो जाएगी। नहीं ये नियम आया ना कि जैसे ही तोड़ नष्ट होने का मतलब पूरा नहीं होता है नष्ट हर समय टुकड़े बचते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टुकड़ा नहीं बचेगा तो बची जाएंगे फिर भी तो मूल प्रकृति बचे हैं उसका ही नाम प्रकृति हाँ अंतिम जो टुकड़ा बचता है उसका नाम प्रकृति है क्योंकि कोई हेतु तो नहीं है कि सर्वथा नष्ट होती है चीज यही हेतु है, तो है ना अपने पास प्रत्यक्ष टुकड़े होते हैं इसलिए संसार के भी टुकड़े होंगे इसलिए नाश का मतलब होता है कारण लय अपने कारण रूप में चला जाना यही विनाश है सर्वथा विनाश नहीं होता है नहीं, पहला जो घड़ा है यहां देखो आप तोड़ते हैं तो पूरा नष्ट नहीं होता है ना टुकड़ा तो बच ही जाता है वो और थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म होता जाता है तो अंत में जाकर जो नहीं दिखना है वो हमारी आंख के कारण है वो तो रहता ही है अब हमारी आंख से पकड़ से बाहर चला गया क्योंकि अंतिम में भी वो दिखता तो है ना फूकते हैं जब उड़ता है वहाँ तक तो देख ही रहा था तो यहाँ तक था तो आगे क्यों नहीं रहेगा यहां था कि अब हमारी आँख से वो जल हो गया हमारी आँख के पकड़ में नहीं लेकिन वो चीज तो रहेगी जितना बड़ा घड़ा था उसमें जितनी मिट्टी थी वो सारी मिट्टी एक जगह हो गई अब जितना ये प्रमाण्ड है इसमें जितने परमाणु है वो सब एक जगह रूप हाँ छोटे हाँ थोड़े में आ जाएंगे वो दोनों स्थितियां हो सकती है अगर बीच में स्थान बचा हुआ है तब तो छोटे हो जाएंगे लेकिन ऐसा हो सकता है कि फैल भी जाएं ये जैसे इतना बड़ा रंग का टुकड़ा होता है ना और पानी में डालते हैं इतने में तो फैल जाता है ना वो इतना बड़ा हो जाता है फिर और इतनी बड़ी चीज है उसको तोड़ के चूरा बनाते हैं तो इतना सा भी हो जाता है दोनों तरह हो सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है बीच में जो कि स्थान है यहां में में में में के के बीच बीच बहुत जगह जगह जगह है तो होकर थोड़े आ आ सकते हैं इनके बीच में अंदर जगह होने से वो एक जगह आ जाएंगे टूटने पर लेकिन अगर ऐसे पट्टी की तरह हो गए तो हो सकता है ज्यादा भी फैल जाए दोनों चीजें हो सकती है अधिक संभावना की निकट आएंगे फैलने की दोनों से